पिता सिलोकस्य चरा चम से गुरुर्गर नोस्त्यो लोकत्रेप्यप्रतिम गुरुगिरी और समाज एक सच्चिदानंद ही गुरु है सब लोग आनंदित हैं श्री राम कृष्ण केशव से कहते हैं तुम स्वभाव परक कर शिष्य नहीं बनाते इसलिए आपस में इस तरह की फूट हुआ करती है सभी मनुष्य दिखने में एक सरीखे हैं पर हर एक का स्वभाव भिन्न है किसी के भीतर सत्वगुण अधिक है किसी के भीतर रजोगुण तो किसी के भीतर तमोगुण गुझिया बाहर से एक सी दिखाई देती है पर किसी के भीतर खोया किसी के भीतर नारियल तो किसी के भीतर उड़द की दाल होती है सब हँसते हैं मेरा भाव क्या है जानते हो मैं खाता पीता और मज़े में रहता हूँ बाकी की सब माँ ही जाने तीन बातों से मेरी देह में मानो काटा चुभ जाता है गुरु करता और बाबा गुरु एकमात्र सच्चिदानंद ही है वे ही सबको शिक्षा देंगे मेरा संतान भाव है वैसे मनुष्य गुरु तो लाखों मिलते हैं सभी गुरु बनना चाहते हैं शिष्य कौन बनना चाहता है लोग शिक्षा देना बड़ा कठिन है यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो और वे आदेश दें, तो यह संभव हो सकता है नारद सुखदेव आदि को आदेश हुआ था शंकराचार्य को आदेश हुआ था आदेश न मिलने से तुम्हारी बात कौन सुनेगा कलकत्ते के लोगों की हुल्लड़बाजी तो जानते ही हो जब तक नीचे लकड़ी जलती है तब दूध उफन कर ऊपर आता है लकड़ी को खींच लेते ही सब कुछ शांत हो जाता है कलकत्ते के लोग हुल्लडबाज़ हैं अभी एक जगह कुआं खोद रहे हैं पानी चाहिए वहाँ पत्थर निकलने लगे कि खोदना छोड़ दिया और एक जगह खोदना शुरू किया वहाँ रेती निकलने लगी कि वह जगह भी छोड़ दी फिर दूसरी जगह खोदने ही लगे यही तो उनका हाल है परंतु आदेश मिला है वह केवल मन में सोच लेने से नहीं चलता ईश्वर सचमुच ही दर्शन देते हैं और बातचीत करते हैं इसी अवस्था में आदेश प्राप्त हो सकता है इस प्रकार आदेश प्राप्त व्यक्ति की बातों में कितना जोर होता है पर्वत भी टल जाता है सिर्फ लेक्चर से क्या होगा लोग कुछ दिन सुनेंगे फिर भूल जाएंगे उनके अनुसार नहीं चलेंगे पूर्व कथा भाव नेत्रों से हालदार पुकुर का दर्शन उस और हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है कुछ लोग उसके किनारे रोज़ सवेरे पाखाना फिरा करते थे जो लोग सवेरे स्नान आदि के लिए आते थे वे यह देख कर उनके नाम से खूब चिल्लाते खूब कोसते पर दूसरे दिन फिर वही हाल पाखाना फिरना बंद नहीं होता था तब लोगों ने कंपनी को यह बात बताई कंपनी वालों ने एक चपरासी को भेजा जब उस चपरासी ने आकर एक कागज़ चिपका दिया यहां पाखाना न फिरे तब सब बंद हो गया सब हँसते हैं लोग शिक्षा देना हो तो चपरास चाहिए नहीं तो वह हास्यास्पद बात हो जाती है खुद को ही नहीं मिली दूसरों को देने चला एक अंधा दूसरे अंधे को राह बताते हुए ले चला है हास्य इससे हित होने के बजाय विपरीत ही होता है ईश्वर लाभ होने पर अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है उसी समय किसे कौन सा रोग है यह समझ में आता है योग्य उपदेश दिया जा सकता है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इत मतें आदेश न मिलने पर मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ इस प्रकार का अहंकार होता है अहंकार होता है अज्ञान के कारण अज्ञान से ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ ईश्वर ही करता है ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यह बोध हो जाने पर तो मनुष्य जीवन मुक्त हो गया मैं करता हूँ इस बोध के कारण ही इतना दुख इतनी अशांति पैदा होती है